तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान संभालने होंगे जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे हो मुस्कराओ कभी तो लगता है जैसे हूँ पे पर रखा है हो तुझे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए गी तेरे हमने हमें रिश्ते समझाए मिल जो हमें धूप में मिले छाओ की ठंडी साए हो तु नारा नमस्कार दोस्तों आज की सुबह जब आपके साथ ये बातें शुरू कर रहा हूँ तो उस वक्त पूरे देश में बल्कि यूँ कहें कि हमारे दो महत्वपूर्ण संप्रदायों के लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वहाँ पर बल्कि दोनों क्या तीनों ही कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए एक पवित्र पावन समय चल रहा है कुछ उत्सवों का कुछ व्रत उपवास का और कुछ खुशी मनाने और खुशी के पास पहुंचने का आ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ समय बाद ईद आ जाएगी उसके बाद गुड फ्राइडे आएगा और सबसे बड़ी बात तो ये कि रामनवमी अभी गुजरी है और दशमी आ जाएगी तो पूजा पाठ का माहौल हंसी खुशी समारोहों का अवसर और ये ये भी कहा जाता है कुछ लोग हमारे कुछ मित्र हैं जो थोड़ा भविष्यवाणी भविष्य वक्ता इस टाइप की बातें करते हैं तो वो तो ये भी कहते हैं कि, कि किसी भी उत्सव के लिए शुभ समय इन दिनों देखने की आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि ये समय अपने आप में अच्छा होता है चलिए साहब तो धर्म कर्म खुशी ये सब कुछ का मौसम चल रहा है और मौसम की बात करें तो साहब गर्मी बेइंतहा है मैं जहां रहता हूं यानि हैदराबाद में तो यहां पर तो गर्मी का आलम यह है देखिए मैं अपना मुकाबला राजस्थान और उन जगहों की गर्मियों से नहीं कर रहा हूं जहां इस वक्त तापमान 45 और 40 के बीच में चल रहा है मैं एक सामान्य गर्मी की बात कर रहा हूं कि हमारे जैसे लोग जो रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं जिन्हें बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उनके लिए भी ये गर्मी घर के अंदर बैठे बैठे तकलीफ़ दे रही है चलिए साहब किसी न किसी तरीके से इससे निबट लेते हैं मगर हमने जो बात आज शुरू की है वो है खुशी से सवाल यह है कि ये खुशी है क्या आखिरकार वो क्या है जिससे हम प्रसन्न होते हैं खुश होते हैं और ये खुशी के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपने विचारों से अवगत करा रहा हूँ कि खुशी मेरे हिसाब से क्या है मगर मैं उसके पहले खुशी के कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जिनको कि हम ये कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी दिखाने का तरीका तो खुशी दिखाने का क्या तरीका होता है साहब हंस लेना लोगों के साथ ठहा लगा लेना और जब आप खुश होते हैं ना तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं यानी कि अगर जो आपकी पत्नी ने आपसे थोड़ी कड़वी बात भी कही हो जो कि अक्सर कही जाती है तो उसको भी आप ख़ुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं अब आप देखिए साहब यहाँ पर बहुत से मेरे दोस्त हैं जो इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कह भी रहे होंगे क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा हूँ उनकी बातें मगर मैं यहाँ ये बता दूँ कि रिटायर्ड लोगों के लिए इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी होती है पत्नी से और सच बात तो यह है कि जो दफ्तरों में काम करते हैं कार्यालयों में काम करते हैं उनके लिए भी बातें सुनना तो साहब लोगों की बातें तो आशीर्वचनों की तरह होती हैं वो भी सुननी पड़ जाती हैं तो अब मैं ये बात कह रहा था कि आखिरकार खुशी का एक्सप्रेशन क्या होता है तो ख़ुशी का एक्सप्रेशन हंसना ठहाका लगाना ये तो होता ही है मगर खुशी का अब एक दिखावा ये भी दिखावा मतलब प्रदर्शन एग्ज़िबिशन ये भी होता है जब आप दूसरों की ग़लतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं यानी अगर आप खुश होते हैं तो आप दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं मुझे अच्छी तरह से याद है आज भी कि नौकरी के दौरान हम लोग जब साहब के पास जाते थे या साहब से मिलने के बाद सोचते थे तो पहले ये पूछ लेते थे कि साहब का मूड कैसा है साहब का मूड जानने से हमें मतलब सिर्फ इतना होता था कि अगर साहब खुश होंगे या उनका मूड अच्छा होगा तो हमारा जो भी डिमांड या एक्सप्लेनेशन होगा उस पर सहानुभूति पूर्वक गौर किया जाएगा साहब कुछ समय तक हम भी साहब रहे तो जब हम साहब रहे तो उस वक्त शायद लोग हमारे मूड के बारे में भी पूछते होंगे तो मैं तो आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आप खुश हैं तो आपको दुनिया खुश दिखाई पड़ती है यानी दुनिया आपको अच्छी दिखाई पड़ती है आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं उस जमाने में चकिया शाखा में काम किया करता था और साहब हमारे एक क्षेत्रीय प्रबंधक थे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी और बहुत समझदार जिनको कहा जाता है कि बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और वो हमारा बनारस में जहाँ घर था उसके पास ही एक कॉलोनी थी उसमें रहा करते थे साहब चकिया शाखा वाराणसी से यानी हमारे घर से तकरीबन 50-55 किलोमीटर दूर थी और हम अपराधियों की भांति सुबह जाते थे और संध्या काले वापस आ जाते थे और जितने दिन वहाँ रहे उतने दिन इस अपराध बोध से ग्रस्त रहे कि हम अपने सेंटर ऑफ पोस्टिंग पर नहीं रहते हैं तो साहब इस अपराध बोध के लिए हमें अक्सर लोग बाग डांटा भी करते थे और कुछ हमारे सहकर्मी थे जो ब्लैकमेल भी करते थे यानी कुछ ज़्यादा काम हमको सौंप देते थे वगैरह वगैरह तो खैर साहब हम वहाँ थे तो हमारे जो एक हमारी बिल्डिंग के जो मकान मालिक थे उनकी एक और बिल्डिंग दूसरे शहर में थी जहाँ पर कि वहाँ भी स्टेट बैंक ने ही उनको किराए पर ले रखा था मतलब उनकी बिल्डिंग को किराए पर ले रखा था तो वो साहब जो थे वो हमारे पास यानी हमारी बिल्डिंग के जो मकान मालिक साहब थे वो हमारे पास एक दिन आए बोले साहब हमें आपके रीजनल मैनेजर क्षेत्रीय प्रबंधक साहब से मिलना है क्योंकि हम अपनी फलानी बिल्डिंग का किराया बढ़वाना चाहते हैं हमने कहा साहब आप हमसे क्यों ये बात कह रहे हैं हमारे तो आप मकान मालिक हैं और हमारा किराया तो अभी कुछ वर्ष मतलब दो शायद एक या दो वर्ष पहले बढ़ा है और पाँच साल का जो लीज़ था उसमें अभी आगे तीन चार साल तक बढ़ने का चांस नहीं है तो हमसे आप ये बात क्यों बोले नहीं साहब आपसे हम सिर्फ इसलिए कहने आए हैं कि आप हमारा उन रीजनल मैनेजर साहब से परिचय करा दें क्योंकि वो आपके घर के पास रहते हैं बनारस में देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि हम बनारस में रहते हैं और ये ये बात तो जग ज़ाहिर थी कि साहब हम यहाँ चकिया में नहीं रहते हैं पता नहीं साहब कैसे हम वो बात मान गए हमने कहा साहब ठीक है हम चलें हम आपकी मुलाकात करा देंगे क्योंकि हमें लगा कि रीजनल मैनेजर साहब तो पास में ही रहते हैं उनसे मुलाकात कराने में क्या हर्ज है और उन्होंने कहा साहब मैं रविवार के दिन आऊँगा अब देखिए साहब ये बात उस ज़माने की है जबकि टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के रूप में नहीं थे टेलीफोन थे लोगों के घरों में और साहब के घर में भी फ़ोन था मुझे ये भी पता है और मेरे घर में भी फ़ोन था मगर इतना इतनी समझ नहीं थी कि साहब के घर जाना है तो पहले फ़ोन करके पूछ लें दोपहर 11 बजे के आसपास वो सज्जन आए जाड़े के दिन थे हम उनको अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा करके रीजनल मैनेजर साहब के घर ले गए घंटी बजाई रीजनल मैनेजर साहब बाहर निकले उन्होंने हमको देखा और हमारे साथ में उस व्यक्ति को भी देखा अब मुझे आज पता है कि वो उस व्यक्ति को पहचानते थे और उन्हें पता था कि वो क्यों आया है रीजनल मैनेजर साहब ने मुझसे कहा कि देखिए मैं छुट्टी वाले दिन किसी सरकारी काम के लिए यानी बैंक के काम के लिए किसी से मिलता नहीं हूँ इसलिए आपको कोई निजी काम हो तो आप बताइए वरना मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा साहब मैं स्पष्ट बात सुन करके अब पीछे मुड़ा नमस्कार किया मतलब नमस्कार किया और पीछे मुड़ा और चला आया अब यह बात तो समाप्त हो गई परंतु मुझे नहीं मालूम या तो रीजनल मैनेजर साहब ने बताया होगा या किसी और ने जो उस कॉलोनी में कई बैंक के लोग रहते थे उनमें से किसी ने देखा होगा या जो भी हुआ हो दो चार दिन के अंदर यह बात सब जगह फैल गई कि रवि श्रीवास्तव को रीजनल मैनेजर साहब ने अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया हमें तो धक्के लगे नहीं थे मगर बातों में धक्के लग गए। और अब आप तो समझते ही हैं कि अफवाहें कैसे फैलती हैं, तो धक्के मारने में फिर गालियां देना भी आ गया और दो चार कटु शब्द सुनाने भी आ गए और रवि श्रीवास्तव का कैरियर तो खत्म हो गया यह भी बात बीच में आ गई साहब जब बात काफ़ी फैल गई तो हमसे एक रोज़ एक सज्जन मिले बैंक के कर्मचारी वो स्टाफ विंग में हुआ करते थे प्रसाद साहब नाम था उनका तो प्रसाद साहब ने मुझे एक रोज़ कहा फ़ोन किया कि भाई कल शाम को जब दफ्तर से यानी चकिया से जब लौटना तो ज़रा रीजनल ऑफिस आ जाना हमने कहा ठीक है साहब आ जाएंगे हम साहब अगले दिन शाम को थोड़ा जल्दी निकल पड़े क्योंकि ब्रांच से बोले कि साहब रीजनल ऑफिस से बुलावा आया है इसलिए जल्दी जाना है तो हर दिन छः साढ़े छः पर निकलते थे शायद पाँच बजे चल दिए और साहब छः साढ़े छः बजे तक रीजनल ऑफ़िस पहुंच गए बनारस में रीजनल ऑफिस था वहाँ जा उनसे बात किया तो प्रसाद साहब बोले कि भाई आप रीजनल मैनेजर साहब से मिलने गए मैंने कहा साहब गया बोले कि आप क्यों गए मैंने कहा साहब गया इसलिए कि वो मकान मालिक ने कहा कि हमसे मुलाकात करा दो हम मुलाकात कराने चले गए बोले भाई आप अभी इतने नौजवान हैं कि आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है हमने कहा साहब क्या हो गया क्या बदतमीज़ी कर दी हमने बोले तमीज़ का मतलब ये होता है कि जब साहब लोगों से मिलने जाते हैं तो उसके पहले पूछ लेते हैं कि भाई उनका मूड कैसा है पता लगा लेते हैं अगर साहब का मूड ख़राब होता है तो उनके पास नहीं जाया जाता है हमने कहा साहब ऐसा है क्या बोले हाँ बोले जिस दिन आप साहब के पास गए थे तो आपको पता है कि उनके साले से उनकी लड़ाई हो गई थी और वो साले से लड़ ही रहे थे फोन पर कि जब आप वहाँ पहुंच गए और बोले उसका सारा गुस्सा जो था वो आप पर निकल गया बोले साहब ने मुझसे बुलाकर कहा है कि मैं आपसे कहूँ आपको समझाऊँ कि आप बुरा ना माने मतलब अब साहब मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि वो सज्जन देखिए ये मेरे बात से हट कर है खुशी वाली बात से हट है मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो सज्जन रीजनल मैनेजर साहब किस कदर शरीफ थे कि उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया कि मुझको बुरा लगा होगा और इतने सीनियर अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने सॉरी कहना उचित समझा और तब प्रसाद साहब ने मुझसे कहा कि आप जाइए रीजनल मैनेजर साहब आपसे मिलना चाहते हैं साहब मैं गया रीजनल मैनेजर साहब से चार बातें कें उन्होंने मुझसे अच्छी अच्छी बातें कें और कहा कि भाई मैं उस दिन थोड़ा मतलब अस्त था बाकी तो उन्होंने मुझे नहीं समझाया मगर खैर मैं बताना सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि यदि वो व्यक्ति नाराज़ है यानी कि नाखुश है ऐसा कहा जाए तो अपनी नाखुशी कहीं भी जाहिर करता है हम लोग साहब जानते हैं कि ये जो ख़ुशी और नाखुशी है ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि मेरी खुशी आप में रिफ्लेक्ट होती है और आप मेरी नाखुशी भी आप में रिफ्लेक्ट हो सकती है उसी तरह से आपकी खुशी और नाखुशी भी मुझ में रिफ्लेक्ट हो सकती है तो साहब अब सवाल एक ये बना कि खुशी मेरे अंदर है या आपके अंदर है कहीं भी होगी उसका रिफ्लेक्शन दूसरी जगह पर दिखाई पड़ेगा ही अच्छा अब सवाल यह होता है कि खुशी कैसे मिल सकती है खुशी क्यों मिलती है देखिए साहब मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप खुश सिर्फ तब होते हैं जबकि आपके मन की बात हो जाती है। यानी आप अपने मन में जो चाहते हैं वो हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मन में कुछ चाहते हैं मगर कहते कुछ और हैं जैसे आपको यहाँ पर फिर एक उदाहरण से ही समझाऊंगा कि हम साहब हमको ख्याल है कि हमारे एक रिश्तेदार महोदय थे वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि भाई अरे कोई परेशानी हो तो आ जाइएगा हम साहब मतलब हम तो यही समझते हैं कि जब कोई ऐसा कहता है कि कोई परेशानी हो तो आ जाइएगा तो भाई परेशानी में तो उनसे मिल ही लेना चाहिए मगर सच बात यह थी कि मन में वो नहीं चाहते थे क्योंकि जब हम एक या दो बार परेशानी होने पर उनके पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसा अपना व्यवहार किया या दिखाया हम उसको ऐसे कह सकते हैं जिससे हमको ये स्पष्ट हो गया कि भाई इनको हमारे आने से प्रसन्नता नहीं हुई एक दोहा भी कहा गया है ना कि यदि आपके आने से दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव न दिखाई पड़े तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए तो मैं यहाँ पर प्रसन्नता के भाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर केवल प्रसन्न होने की बात कर रहा हूँ तो अब सवाल यह है कि आपके मन की बात हो तो आप खुश हो सकते हैं अब एक खुशी का दूसरा कारण भी होता है जहाँ पर कि आप कुछ चाहते नहीं परंतु आपको यकायक कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपने अपेक्षा भी नहीं की थी देखिए यहाँ पर क्या होता है ऐसा क्या मिल जाता है ऐसी मिल जाती है आपको प्रशंसा या पहचान मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मैंने आपसे शायद पहले भी बताया होगा कि मेरा मतलब एक बैरियाट्रिक सर्जरी नाम की सर्जरी हुई थी मैं काफ़ी मोटा आदमी हूँ मतलब आज भी हूँ और पहले तो इससे बहुत ज़्यादा मोटा था तो जब मेरी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई तो उसके बाद मेरा वज़न कुछ ही महीनों के अंदर बहुत कम हो गया यानी लगभग आधे के आसपास पहुंच गया आधा तो नहीं तब वहां दो तिहाई पहुंच गया परंतु आप जैसा जानते हैं कि जब वज़न कम होता है तो सबसे पहले वो आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है उसके बाद आपके पेट और कपड़े वग़ैरह पे दिखाई पड़ता है यानी पेट कम हो जाता है कपड़े ढीले हो जाते हैं और आपका पूरा चलने फिरने का लहजा बदल जाता है तो यानी कि आप बिल्कुल फ़र्क आदमी हो जाते हैं तो अब यहाँ पर आपको बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि जब मेरे ये वज़न कम होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई तो मैं किसी कार्यक्रम में बैंक की ओर से बम्बई से हैदराबाद भेजा गया और जब मैं हैदराबाद पहुँचा तो एक बहुत ही उच्च अधिकारी जो कि मेरे भी अधिकारी रह चुके थे वो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए वो शायद मुख्य अतिथि या कुछ बहुत गणमान्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और साहब उन्होंने क्या किया कि वो सबसे मुलाकात करते हुए जा रहे थे तो मेरे से भी हाथ मिलाया और बताया मैंने कि साहब मैं फलाना हूँ और चले गए वो आगे अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो रुके और वापस आए और जब वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तुम वही रवि नहीं हो जो मेरे साथ यहाँ पर काम कर रहे थे साहब मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने कहा मेरे साथ काम कर रहे थे मेरे अंडर में काम कर रहे थे ऐसा नहीं कहा मगर उन्होंने मुझे पहचान लिया जबकि मेरी उनकी मुलाकात मतलब बहुत कम समय के लिए शायद बीस पच्चीस दिनों के लिए ही थी और वो भी कई वर्ष पहले मैं आपको बता नहीं सकता कि उस एक पल में मुझे कितनी खुशी मिली उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा वज़न बहुत कम हो गया पहले तो तुम्हारा वज़न बहुत हुआ करता था उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बहुत मोटे हुआ करते थे बस ऐसे ही वज़न पे बात कही और उसके बाद वो उन्होंने पहचाना दो चार अच्छी बातें की पूछा कि भाई बच्चे कहाँ हैं वगैरह वगैरह और उसके बाद आगे चले गए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर उन्होंने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की मेरी कोई तारीफ नहीं की मगर सिर्फ मुझे पहचान ली और वो जो पहचान थी वो अपने आप में मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई उसी प्रकार से मैंने शायद आपको बताया हो कि मुझे खाना बनाना आता है अब साहब एक बार मैंने अकेला रहता था कुछ खाना बनाया और एक सज्जन अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ पधारे मैंने उन लोगों को जो खाना था हमारे पास उसी में शेयर किया और साझा करने के साथ में उनके बच्चों ने जब वो सब्ज़ी और शायद चावल या जो भी कुछ था वो खाया तो उसके बाद उन बच्चों ने कहा कि अंकल ये बहुत ही अच्छा खाना था हमारी माँ भी इससे अच्छा नहीं बना सकती मेरे लिए ये अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो मैंने मांगा नहीं था मगर मुझे बिना मांगे मिला और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो एक खुशी जो मुझे मिली वो अपने आप में नायाब थी अब आपको काम करने के लिए खुशी मिल सकती है आपको काम करने से खुशी मिल सकती है काम करने की आ, काम करने से जो प्रशंसा मिले उससे खुशी मिल सकती है मगर हर खुशी की मेरे हिसाब से कोई ना कोई कीमत होती है और वो कीमत आपको चाहे अनचाहे देनी पड़ती है देखिए खुशी की जो सबसे पहली कीमत है वो तो यह है कि आपको समय देना पड़ता है चाहे वो समय आप अपने काम में दें चाहे कुछ करने के लिए दें चाहे आप जैसे भी दें आपको समय देने की आवश्यकता होती है तो खुशी की एक कीमत तो यह हुई खुशी की दूसरी कीमत जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि आपको खुश रहने के लिए या खुशी पाने के लिए इसके लिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि दूसरा आपकी खुशी को कैसे देख रहा है कभी कभी क्या होता है कि हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी खुशी से दूसरे को तकलीफ भी हो सकती है यहाँ पर मैं एक और मुद्दा आपके सामने ला देना चाहता हूँ वो ये है कि खुशी की चाबी, खुंजी आपके अपने पास है अगर आप खुश होना चाहते हैं तो साहब आप खुद को खुश कर सकते हैं अगर आप खुशी के लिए ये इंतज़ार करते हैं कि कोई दूसरा आपको ख़ुशी लाकर देगा जैसे कि मैंने आपको दो उदाहरण बताए किसी ने पहचान लिया या किसी ने तारीफ कर दी उससे तो अगर आपने ये मान लिया कि दूसरे ही आपको खुशी दे सकते हैं तो भैया ये बात बिल्कुल गलत है Key to your happiness lies with you only. क्योंकि अगर जो मैंने ये चाभी किसी और को दे दी तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो मेरी खुशी को कंट्रोल करेगा नियंत्रित करेगा अब देखिए मैं बात ये कह रहा था कि खुशी की कीमत देनी पड़ती है तो अब आप ये कहेंगे कि भाई खुशी अगर मेरे ही अंदर है तो फिर कीमत मैं किसको दूं? देखिए साहब वो कीमत जो है ना वो भी आप अपने आप को ही देते हैं कभी कभी आपको खुश होने के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती है जिससे कि आपको कुछ समय के लिए शायद कुछ कुर्बानी देनी पड़े अब मैं आपको यहां पर एक अपना उदाहरण दे रहा हूं आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा ये मत समझिएगा कि मैं साधारण दिनों की तरह अपनी आत्म प्रशंसा में लग गया हूँ मैं आपको ये बता दूं कि मैं कुछ सेवा करता हूँ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की यानी जिनको दृष्टि बाधित हैं मैं इससे अधिक उनके लिए कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा जिनको कि देखने में दिक्कत है उनके लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ यानी कि वो चूँकि वे स्वयं अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते तो मैं ऑडियो बुक बनाता हूँ और इसके लिए एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट का रिहेबिलिटेशन यूनिट मेरी मदद करता है मैं अपनी किताब मतलब वो मुझे बताते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं और मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उनको भेज देता हूँ और वे किताबों की रिकॉर्डिंग को एक साथ संकलित करके जिसको चाहिए होती है उसे भेज देते हैं तो साहब मुझे ये काम करके बेहद खुशी मिलती है खुशी यूँ मिलती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपना कोई उधार यानी जो सामाजिक ऋण मेरे ऊपर है मैं उस ऋण को चुका रहा अब देखिए इस ऋण को चुकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है मुझे प्रतिदिन अपना कुछ समय निकालना पड़ता है उस समय होना होता ये है कि भाई जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो पहले तो मैं उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाया करता था यानी एल वी प्रसाद के मगर जब से ये कोरोना बाबा की मेहरबानी हुई तो वहाँ आना जाना बंद हो गया रिकॉर्डिंग घर में बैठ के होती है और आप जानते हैं कि, कि रिकॉर्डिंग करते समय तनिक भी हवा चले या थोड़ा भी इधर उधर शोर हो तो आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब हो सकती है देखिए मुझे रिकॉर्डिंग ख़राब होने का उतना डर नहीं होता मगर मुझे ये लगता है कि जो इसको सुनने वाला है उसे तकलीफ होगी तो मैं इसलिए पंखा बंद करके अकेले में बैठकर रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उसके चलते मुझे एक तो अकेलापन और दूसरा गर्मी गर्मी भैया आजकल की बात कर रहा हूँ कि आजकल की गर्मी में पंखा वगैरह बंद करके बंद कमरे में बैठकर रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बड़ा काम होता है यानी कि वो कीमत है जो मैं चुका रहा हूँ और जिसके बदले में मुझे खुशी मिलती है कुछ करने की तो यार मैं तो यही कहूँगा कि खुशी अपने अंदर है चाभी हमारे पास है बस ये है कि उसके लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है और हम अक्सर वो कीमत देते हैं और साहब जैसे मैंने आपको सावधान किया कि भैया खुशी जो है वो रिफ़्लेक्ट करती है यानी कि अगर आप खुश हैं तो आपको दूसरे भी खुश दिखेंगे और आप उनके साथ व्यवहार भी अच्छा करेंगे और अगर आप ना खुश हैं तो आप समझ सकते हैं तो साहब इसको मैं यही यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इतनी देर तक धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी और मैं तो यही कहूंगा कि भाई आपको कुछ कहना है इस बारे में या आपको किसी बारे में भी कुछ कहना है तो भैया हमसे कह डालिए आपको मालूम है ना हमारा ट्विटर हैंडल है rate, हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के बी ए टी के ए एच आई हमने एक बात कही आप वहां बोल सकते हैं वहां कह सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैं आपको भेजता हूं आप वहां मुझे बता सकते हैं या फेसबुक पर बता सकते हैं आपकी मर्ज़ी है मगर एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए साहब मैंने तो अपनी बात कह दी आप भी अपनी बातें कहते रहिए करते रहिए क्योंकि बातें चलती रहेंगी तो फिर बातें चलती रहेंगी नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी। कल क्या पता? जाएंगी हो जाने कहा हुआ कहा खोया एक आंसू छुपा के रखा था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी